राम सिया राम श्री सीता राम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज और हमारे हमारे कमेटी के के सदस्य हैं और अध्यक्ष जी से कोषाध्यक्ष के श्री उनका भी आगमन उसी पर पर होगा और हमारे श्री श्री में छावनी सरकार वाले वाले ऐसे की जय भूल भजरंगमलेखी वर्णाथसा सामपि मंगलाना चर्ता वंदे वाणी विना वंदे विदेहतनयादपुंड कई शौरसौरभसम विचि हंसतापम मुनिहंस्यं नुमा परीपीत पर दूरवादल्युति तरुणाने हे मां बरांबर विभूषण भू तांग कंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुआ भय ज्ञानकशम रक्तांबोजलामयन पीतांबराल श्याम द्विभुज प्रसन्न श्रीसीतया सी सीतया कारु थ सागर प्रिय गण्रात्रिर भावित वंदे विष्णुशिवादिव्य मनिष भक्ते कृतवारीशम मशकी रामायण मशकीक्षसमणमहां वेलाम कुंदइंदुदर गौरसुंदर अंबि का पतिमी सिद्धिद कारुण्यकलोचनमौमी शंकरमन मोचन सच्चिदानंदय विश्वत्पत्तवे तापत्र विनाश कृष्णा वम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जोदाक तुलसीदास के पद कमल बारंबार बार मना गुण गौ शाम के हनुमत होषाय सदा सुध दिन की सहज दया के धान जननी जनक राज के प्रभु श्री सीताराम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 श्री अयोध्या धाम की जय श्री श्रीयू मैया गी जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश नमः पार्वती पते हर हर महा भगवान श्री सीताराम जी के अनुग्रह विग्रह पूज चरण श्रद्धे संत जन वंदनीय विध्वजन ज्ञानी जन गुणीजन भगवत चरण कमला अनुरागी श्रद्धा श्रद्धामयी माताओ आप सबके प्रति भगवत भाव से सादर नमन श्री सब जग प्रणाम जोरी सीता राम जी की मंगलमय कथा के गायन श्रवण का अलभ लाभ हम लोग श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमय कृपा और प्रेरणा से प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुलकर मस्ती के साथ सीता जय सीता रांगे। yeah तक सकल के आधार पर भगवत कथा का यक ग्री हनुमान जी महाराज की मंगलभूमि कृपा प्रेरणा से अब यह लंका कांड की फलश्रुति है समर विजय रघुवीर के चरित्र विजय विवेक और विभूति भगवान उन्हें प्रदान करते हैं यदि विचार करें तो श्री भक्तराज विभीषण जी को रावण पर विजय मिली प्रभाव किसका उमा विभीषण राम नहीं सनमुख चितव की का। सो अब काल जो श्री रघुवीर प्रभाव विराज जिससे पिटकर आए और उसी के समक्ष युद्ध करने की हिम्मत आ गई सूत्र यही है कि जब भगवत शरणागति हुई तो रावण के समक्ष उपस्थित होकर रावण पर विजय प्राप्त करते और संकेत यही है कि मन के इन दुर्जय विकारों पर बिना भगवान की शरणागति के कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिसके भी जीवन में जो वैशिष्ट है वो भगवत शरणागति के बाद भगवत कृपा का वैशिष्ट है और इसीलिए भगवान के बल से ही सब बलवान होते हैं श्री तुलसीदास जी महाराज स्वयं कहते हैं कि एक समय वह था मांगे मिले न तू न हूं आटे की भी भिक्षा नहीं मिलती मांगने पर और अब भूपति पूजे पाए अब राजा महाराज चरण पूजन कर रहे मांगे मिले न चून भूपति पूजे पाए यह अंतर क्यों ते तुलसी तब राम बिन ते और ये अब राम सहाय और एक दोहा और बड़ा प्रसिद्ध है श्री हनुमान जी तो अतुलित बल धामम है पर हनुमान जी भी संकेत करते हैं लिख दो तुलसी, तुलसी श्री रघुवीर बल सब हो तो बलवान राम जी के बल से को ही कोई बलवान होता है और हनुमान जी महाराज तो अतुलित बल धामम है पर वे भी कहते हैं बाल बैर सुग्रीव सो सु। कहा कि हनुमान बाली तो पहले से सुखी सता दी लेकिन जब रघुनाथ जी मिले और इसी तरह विभीषण जी को विजय मिली कब जब भगवत शरणागति और रावण वीरथ रघुवीरा का जो दृश्य देखा तो भगवान उन्हें विवेक देते यही जय हो, होंदन आना तो विभीषण जी को विजय मिली भगवत शरणागति के बाद और विभीषण जी को विवेक मिला भगवत शरणागति के बाद और जो संपत्ति दशीस अरप कर रामन श्योपह लीन सोई संपदा विभीषण अति सकुच सहित हरिदीन ही ये विभूति मिली भगवत शरणागति के बाद तो विभीषण जी को विजय मिली विवेक मिला विभूति मिली तो भगवान के इन विजय के चरित्रों को जो सुजान व्यक्ति श्रवण करेगा उसे भी भगवत कृपा से विजय विवेक और विभूति प्राप्त होगी यह लंका का तो अपने आप पौराणिक आख्यान है उसमें देवासुर संग्राम का वर्णन है देवताओं का और असुरों का देवताओं का और दैत्यों का युद्ध सदा होता रहा और श्री रामचरित में बाबा बड़ा सुंदर संकेत करते हैं श्री तुलसीदास जी महाराज आज भी हो रहा है। तो ये देवता कौन है सदगुण सूरगन अंब अदिति सी सद सदगुण सद गुण सुर गण अंब अदितिश सद्गुण सुरगण ये सदगुण देवता हैं और निश्चित रूप से देखें दुर्गुण दैत्य हैं और अपने मन को झांक कर देखें हृदय में झांक कर देखें तो इन्हीं दोनों का युद्ध हो रहा है सदगुण और दुर्गुणों का युद्ध हो रहा है अजय दोनों है भीतर हा है सुमति कुमति सबके पुरनाही हृदय में और इन्हीं का ध्वन यही जीवन का सत्य है एक बार कुमति बहुत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे पिता हो आपने हमें भी जन्म दिया है क्योंकि आप जगत पिता हैं लेकिन सुमति को सब चाहते हैं हमें कोई नहीं चाहता क्या हम आपकी संतान नहीं आप भी यह भेद करते हो आपको भी सुमति अच्छी लगती है मैं अच्छी नहीं लगती है। आज फैसला करना पड़ा ब्रह्मा जी ने सोचा यह तो बड़ी परेशानी की बात दोनों बेटियां किसे अच्छा कहें किसे बुरा कहें ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं अपनी बेटी तो सबको प्रिय होती है सुमती भैया अच्छी लगती है कुमती तुम भी अच्छी लगती, भी अच्छी लगती हो कुमती ने कहा कैसे नहीं फैसला करो साफ साफ करो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो क्या तुम दोनों बहनें जरा चलकर दिखा चलने से फैसला हो ठीक है सुमति थोड़ी दूर गई फिर लौट कर आई अच्छा कुमती अब कुमती तो, गई फिर लौट कर आई ब्रह्मा जी बोले फैसला हो गया दोनों ही बहने अच्छी लगती हो दोनों ही अच्छी लगती हो का फैसला हुआ क्या ब्रह्मा जी ने कहा कि सुमती, तुम आते हुए अच्छी लगती हो कुमती तुम जाते हुए अच्छी लगती हो दोनों ही एक आते अच्छा अच्छी लगे एक जाते अच्छे दोनों ये रहते बराबर पर एक बात आपने सोची देवता तो पहले से भी थे और दैत्य भी पहले से थे पर देवताओं पर दैत्य विजय प्राप्त कर लेते अकेले रावण ने सब पर विजय प्राप्त कर ली देवताओं को अपने बस में कर लिया लाख से को न स्वतंत्र इसीलिए प्रार्थना तो देवताओं ने ही की सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सरवा सुरमुनि गंधर्व गए और भगवान से प्रार्थना की उस प्रार्थना में भी पहला संबोधन क्या है जय जय सुर अब इसका अर्थ यह है कि देवताओं और देत्यो में संग्राम होता है सदगुण और दुर्गुणों में संग्राम होता है पर अगर हम अपने जीवन को झांक कर देखें तो बोध पर क्रोध जीत जाता है जब क्रोध आता है तो बिचारे बोध का पता ही नहीं लगता कहाँ गए इसी तरह प्रायः विकार जीत जाते हैं ये माया तेरी बहुत कठिन है नाम माया तेरी बहुत कठिन माया तेरी बहुत कठिन दुख में खिला बना करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम लेकिन होता क्रोधित स्वयं तो होती बाणी बिना लगा बहुत कठिन क्रोध आता है तो यह याद ही नहीं रहती कि हम गलत बोल रहे रक्त मास हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद सभी जानते हैं सभी इस सत्य से परिचित हैं रक्त मास हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है मढ़ा हुआ है जा लेकिन देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम ये माया तेरी बहुत कठिन है मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहां मुकाम ये माया तेरी बहुत कठिन है राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम नाथ निबेरों अपनी माया ये जीवल है विश्रा बहुत कठिन है सब कुछ जानते हुए भी दशा हृदय नहीं आप समझते हैं समझाते हैं कहते हैं सुनते हैं पर जो होना चाहिए वह नहीं हो पाता विचार धरे रह जाते हैं विकार विजयी हो जाते हैं विचारों पर विकारों की विजय होती है और ये जीवन भर हम त्रस्त रहते हैं ये देवताओं और असुरों का संग्राम सुमति कुमति का संग्राम ये सदगुण दुर्गुणों का संग्राम जीवन में हो रहा है पर समर विजय रघुवीर अच्छा अब इन देवताओं ने प्रार्थना की भगवान ने कहा कि मैं अवतार लू और प्रभु अवतार लेने का आश्वासन देते हैं तो जैसे ही आश्वासन दिया तो देवता बड़े प्रसन्न हुए कि अब हम लोग जाएं अपने अपने लोक को अपने अपने धाम को ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कैसे तुम तो भी यहीं रहो कहा क्यों अब तो भगवान आ ही रहे हैं अवतार ले रहे हैं अब हमारी क्या आवश्यकता तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब भगवान नर बन सकते हैं तो तुम वानर भी नहीं बन सकते भगवान नर बन रहे हैं तो तुम वानर अब ये वानर बनने का क्या अर्थ है वानर बनने का अर्थ है कि तुम जैसे नचाओ वैसे हम नाचा यह शरणागति और कितना बढ़िया संकेत है कि देवता पहले भी थे पर दैत्यों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके जब उन्होंने भगवान का आश्रय लिया वानर बनकर तो उन्होंने रावण आदि देवतियों पर विजय प्राप्त की इसका अर्थ यह है कि आप और हमारे जीवन में कितने भी सदगुण बने रहें और कभी पर कभी दुर्गुणों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते कब तक, का जब, तक जब तक ये सदगुण परमात्मा का आश्रय नहीं लेते भगवान की शरण नहीं लेते तब तक दुर्गुणों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते सदगुण भगवान के आश्रय लेने के बाद ही दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सकते इसलिए कोई कहे कि गुणों से बात बन जाएगी संभव नहीं है सदगुणों से बात बन जाती तो देवताओं को वानर न बनना पड़ता पहले ही देखियो पर विजय प्राप्त कर लेते तो एक तो रहस्य कि सदगुण भगवान का आश्रय ले हम आपकी शरण में हैं तो सारे के सारे सदगुण भगवत शरणागति लेने पर ही कार्य करने में सफल होते हैं इसलिए अपने सदगुणों को भगवान के प्रति समर्पित करें तभी हम अपने जीवन में विकारों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे अब यह समझे कौन का अनजान को समझ में नहीं आएगा समर विजय रघुवीर के चरित जे सुना सुजान सुजान सुने और सुजान कौन वैसे तो जो सदगुरु भक्त हैं, वे सुजान है यथा सुन अंज साधक सिद्ध सुजान लेकिन सुजान का व्यवहारिक जीवन देखना हो तो एक बड़ा सुंदर संकेत है जब राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली तो सब देवता बधाई देने आए राम जी की जय जयकार करने आए राम जी की स्तुति करने आए लेकिन श्री तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं उस देव मंडली में महादेव नहीं आए देवता जब आए तब शंकर जी नहीं आए और कब आए जब देवता चले गए तब शंकर जी आए जब देव गए तो महादेव आए और वहां श्री तुलसीदास जी ने एक अंतर स्पष्ट किया बड़ा अच्छा करी करी बिनती सुर चले चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान ज्ञान सुवसर राम पहां आए वो संभु सुजान संभु सुजान इसका अर्थ क्या है अजानों की भीड़ छट गई तब सुजान आए अनजान चले गए तो सुजान आए और कितनी अद्भुत बात जो देवता थे वे तो कहते थे एक बड़ा अच्छा रहा मिट गई रावण मर गया मर गया आपकी जय हो आपकी जय हो सब तो जय जयकार करके गए और शंकर जी आए तो क्या बोले प्रभु रक्षा करो रक्षा करो मामी रक्ष नायक माम करो रक्षा करो रक्षा करो सब चकित रह गए कि अब बचा कौन जिससे रक्षा कर ना रावण है न मेघनाद है लक्ष्मण जी ने कहा कि अब किससे रक्षा की बात कह रहे हैं भगवान शिव ने कहा कि ये बाहर की बुराइयां तो मिट गई व्यक्ति के रूप में बाहर की बुराइयां मिट गईं रावण कुंभकर्ण मेघनाद आदि के मिटने से लेकिन मन की बुराइयां जब तक नहीं मिटेंगी तब तक तब तक बाहर की परिस्थिति बदलने से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता लाभ तो तब होता है जब मन की स्थिति बदल जाए तो कहा रावण कुंभकर्ण मेघनाद ये बाहर की बुराइयां तो मिट गईं जो व्यक्ति के रूप में थी लेकिन जो मन की बुराइयां वृत्ति के रूप में भीतर हैं हे राम जी उनसे हमारी रक्षा करें हमारी रक्षा करें तो सुजान कौन जो बाहर ही नहीं अपने मन की भीतर की बुराइयाँ से भी परिचित हो और उसके लिए भगवान से प्रार्थना कि प्रभु जैसे वानर बिना आपके दैत्यों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके इसी तरह बिना आपकी कृपा के हम भी अपने सद्विचारों से इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे वानरों को आश्रय देकर आपने दैत्यों पर विजय दिलाई इसी तरह हमारे ये विमल विचारों को अपने चरणों का आश्रय देकर हमारी इन दुष्प्रवृत्तियों पर हमें विजय दिलाएं यही मामा भी ये सुजान अच्छा सुजान एक और देखो बड़ा सुंदर संकेत है आ, सती माता का वियोग हुआ तो शिव जी आप ही सदा रघुनायक नाम दुख आया भगवान का नाम स्मरण करते हैं भगवान के गुण गाते हैं मुनियों को ज्ञान उपदेश करते हैं दुख आया तो दुख मिटाने वाले भगवान का स्मरण करना दुख आने पर दुख मिटाने वाले भगवान का स्मरण करना और सुख आ जाए तो सुख देने वाले भगवान का स्मरण करना यह सुजान का काम है दुख आवे तो दुख दुख आवे तो दुख मिटाने वाले भगवान की याद करना और सुख आवे सुख कब आया जब सप्तषियों ने आकर माता पार्वती जी के प्रेम का वर्णन किया भय मगन शिव सुनत स्नेरष गवने गया लेकिन भगवान शिव मगन तो है पार्वती जी के प्रेम की वार्ता सुनकर लेकिन ध्यान किसका कर रहे राम जी का ये किसका काम है श्री तुलसीदास जी बोले हम लिख तो रहे मन करी कर भु सु जाना लगे करण रघुना रट जा दुख में दुख मिटाने वाले भगवान का स्मरण मन सीताराम सीताराम रट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे जी को बहुत सताया, सतायाद जी को बहुत सताया आए नरसिंह खंभ गया फटरे तेरे संकट संकटियाँ हरिर् सुनी थी जल में हर लेनी जल में प्रभु पल में हुए प्रगट रे तेरे संकट जे मन सीताराम सीताराम रट Let it go. सुख के क्षण तो फिर क्या सोचे मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है इस शान से लिया तब भी सफल हुए। अब यहां बड़ा सुंदर प्रसंग भगवान समुद्र पार करके आ गए लंका में आ गए। अब यहां भी एक अद्भुत बात लंका भगवान तक नहीं पहुंच सकते थे भगवान लंका तक पहुंच अब दूसरी दृष्टि से देखें। तो जिस डाली में फूल है उसी डाली में शूल है प्रकृति है पौधे की जिस डाली में फूल उसी में शूल जीवन की जिस डाली में सदगुण का फूल है उसी में दुर्गुण का शूल है क्या करें पर भगवान उसी का पक्ष लेते हैं निर्मल मन जनसो मोहित पावा मोहि कपट छल छिद्रमा इसलिए हम लोग फूल चुन लेते हैं शूल छोड़ देते हैं कमल ले आते हैं कीचड़ छोड़ देते हैं लेकिन फूल तो सब चाहते हैं और फूल को कहते हैं सुमन जिनका मन सुंदर हो वो सुमन और इसीलिए आप देखेंगे कि भगवान जनकपुर में आए तो सुमन ही हर सई बर सही सुमन सुंदर मन और सुमन तो जनकपुर निवासी फूल की तरह और लंका के रहने वाले शूल की तरह है ये लंका के राक्षस सबको चुभ रहे हैं, शूल की तरह चुभ रहे हैं। अब इन पर इन्हें कौन अपनाए, इन पर कौन कृपा करे तब श्री जानकी माता को लगा कुपुत्र हो जाए तो क्वचद कुमाता न भवती पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती जान की माता को लगा कि इन राक्षसों का कभी उद्धार नहीं होता उद्धार तो तब होगा जब भगवान का पदार्पण हो ये भगवान तक जा नहीं सकते भगवान की शरण में जाने का इनका भाव नहीं रावण तक बराबर कहता रहा हो जो भगवंत लीन अवतारा तो में जाई बैर हठ कर अजब भगवान से बैर, बैर करोगे करो। तो शरण में क्यों नहीं जाते रावण कहता शरण में जाने की आदत नहीं हो ये भजन न तामस देहा हो ये भजन नरण तो में तो जा नहीं सकते ये राक्षस भगवान तक तो जा नहीं सकते और भगवान इन तक कैसे आओ और भगवान वहां जाते हैं जहां भक्ति हो तो श्री सीता जी ने एक निश्चय किया क्या अब तक राम जी आगे आगे चलते रहे और मैं श्री राम जी के पीछे पीछे चलती रही लेकिन लंका में जाने की बात है तो मैं आगे आगे जाऊंगी तो राम जी पीछे पीछे आए अजा मुनियों के आश्रम में राम जी आगे आगे गए और श्री सीता जी पीछे -पीछे, पीछे पीछे पर लंका में श्री सीता माता आगे आगे जाती है राम जी पीछे पीछे और इसका अर्थ यह है कि अगर फूलों के बीच में जाना हो तो राम जी आगे आगे सीता जी पीछे पीछे और शूलों के बीच में जाना हो तो करुणा के कारण करुणामयी जानकी माता आगे, आगे आगे और राम जी उनके पीछे पीछे सुपुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान आगे आगे, आगे चलकर पहुंचते हैं पर कुपुत्रों पर करुणा करके तो माता ही आगे आगे, आगे चलकर और इसीलिए मंदोदरी ने रावण को सचेत कर दिया था कि रावण इस धोखे में मत रहे ना कि तुम सीता जी को लाए तुम और सीता जी को लाओगे फिर सीता जी लाई नहीं गई है सीता जी आई है तब कुल कमल विपिन दुखदायी सीता सीत निशासम आई सीता जी आई है अच्छा क्यों आई है करुणा के भाव से अच्छा देखो जिसे करुणा करनी होती है और जिसे क्रोध करना होता है वो बहाना ढूंढ लेता है क्रोध अगर स्वभाव है तो बहाना ढूंढ लेता है एक कोई कहानी सुना रहे थे सज्जन एक नाव जा रही थी अब कहानी है कहानी की घटना सत्य हो या ना हो घटना शायद सत्य ना भी हो पर संदेश सच्चा है कहते हैं उस नाव में कई लोग बैठे थे एक शेर भी बैठा था और एक बकरी भी बैठी थी अब शेर बकरी की तरफ बार बार देखे और शेर बकरी को देखकर बिना खाए रह जाए तो उसने सोचा कि खाए कैसे इसको तो बकरी को डांटकर शेर बोला कि तू अपने पांव से धूल हमारे ऊपर उड़ा देंगे धूल हमारे ऊपर है हमारे ऊपर धूल बकरी ने कहा कि नाव में तो धूल है कहा पानी तो हो भी सकता थोड़ा बहुत धूल से अरे तुम्हें खाना है तो वैसे ही खा ले ये धूल की बात को करते तो जिसे क्रोध करना होता वो भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता हो चाहे ना हो इसी तरह करुणा करना होता तो भगवान भी बहाना ढूंढ लेते हैं अच्छा भगवान ने कौन सा बहाना ढूंढा एक बार क्या हुआ बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि अजामिल ने मरते मरते भगवान का नाम लिया नारायण और वो अपने बेटे बेटे को पुकारा क्योंकि तो का नाम था नारायण तो अजामिल ने बेटे को पुकारा नारायण नारायण तो भगवान को करुणा करनी थी तो बहाना ढूंढ लिया अपने पार्षदों से बोले जल्दी जाओ अजामिल हमें बुला दिया हमें पुकारा पार्षद से कहने लगे प्रभु वो आपको नहीं बुला रहा है आप वो अपने आपको बेटे, को बेटे को बुला रहा है आप समझ नहीं कई बार सेवक ज्यादा समझदार होते हैं, उनको लगता है कि स्वामी जी समझ नहीं रहे हम ही ज्यादा समझते हैं, तो पार्षद बोले वो अपने बेटे को बुला रहा है आपको नहीं बुला रहा अब भगवान को तो करुणा करनी थी क्या भगवान नहीं जानते कि बेटे को बुला रहा तो भगवान क्या बोले पार्षदों से अच्छा एक बात बताओ नारायण मैं हूं या उसका बेटा नारायण है उसका बेटा नारायण है कि मैं नारायण हूं पार्षद बोले नहीं नारायण तो आप हैं भगवान तो बोले तो हमको तो ही हम बुला रहा है तो कह उसके बेटे का नाम भी नारायण है भगवान बोले कब से बोले जब से जन्म हुआ ये दो चार दस साल और कब तक रहेगा बोले जब तक शरीर है तब तक और भगवान बोले हम कब से नारायण है का अनादिकाल से और कब तक बोले अनंत काल तक तो भगवान ने कहा कि सच्चा नारायण कौन है असली नारायण कौन है कहा कि प्रभु आप है तो भगवान ने कहा फिर असली नारायण की बात मानो नकली नारायण की काय को सोचते हो आजकल लोग क्या कहते हैं कि भगवान भी नहीं समझ पाए भगवान भी नहीं समझ पाए को हमें नहीं अपने बेटे को बुला रहा अरे भगवान समझते हैं लेकिन भगवान को करुणा करनी है कृपा करना उनका स्वभाव है इसलिए वो बहाना खोजते हैं कोई बहाना मिल जाए और हम इस पर कृपा कर दें करुणा कर दे। और सीता माता को भी एक बहाना मिल गया केवल एक बहाना क्या रावण हरण करने तो आया छद्मेश धारण करके धोखा देने तो आया लेकिन बाहर से क्रोध का व्यवहार भी जी महाराज बड़ा सुंदर संकेत करते आचन दस रिसाना सुनत बचन दस अच्छा किया और हम तो मन को महत्व देते हैं मन से क्या कर रहा मन मा चरण बंदी सुख माना वंदना की और इस चरण वंदना पर ही अच्छा देखो ये। कई बार लोग ऐसा काम कर भी लेते ये रावण ने जो माता के चरणों की वंदना की इसका यह अर्थ नहीं कि रावण बहुत महान है एक आदमी दिन रात ईश्वर का खंडन करता था परमात्मा ना कभी था न है न होगा ये तो लोगों का दिमाग खराब है दूसरों का भी दिमाग खराब करते भगवान है नहीं कुछ लोग दूसरा बुला रहे इनका तो धंधा है इसलिए कहते हैं इन्हें तो प्रचार करना ही है भगवान है, है? तो दिखाए बताएं ऐसे खंडन करें लोग भी कहेंगे नहीं तुम्हारी बात में दम तो है लेकिन एक दिन देखा कि दिन रात ईश्वर का खंडन करने वाले आदमी के कुर्ते की जेब में माला निकल आया किसी ने कहा ये माला।, माला क्यों रखते हो बोले जपते हैं <laughs> नाम लेते हैं भगवान का तो तुम तो खंडन करते हो या अगर खंडन करते हो तो माला क्यों जपते हो और माला जपते हो तो फिर खंडन क्यों करते हो तो बोला सुनो हम खंडन तो इसलिए करते हैं क्योंकि क्यों भगवान है नहीं बोले फिर माला क्यों जपते बोले शायद कहीं हुए तो शायद कहीं हुए पुलिस इसलिए माला भी जप लेते हैं और कह देते हैं कि वैसे तो, तो तुम हो नहीं तो हो तो माफ कर देना माला भी तो जप रहे शायद वाले रावण भी शायद वाला है श्री सीता जी का हरण करता है तो यह सोचकर यह जनक जी की बेटी ये राम जी की भारिया है राजकुमारी राज है राजवधु ये सोचकर तो हरण करता है दसी से दसाना लेकिन फिर उसे लगा कहीं ये शक्ति जगदम्बा ना हो क्योंकि जो भगवंत जो भगवंत में भी यदि अगर भगवान अगर वैसे तो है नहीं और अगर हो तो सीता जी अगर शक्ति हुई तो का मन मह चरण बंदी सुखमाना कि चरणों की वंदना भी तो कर रहे हैं खंडन इसलिए कर रहे हैं कि तुम हो नहीं याद इसलिए करें कि शायद कहीं हुए तो हरण इसलिए कर रहे हैं कि सीता जी कोई आदि शक्ति नहीं है लेकिन वंदना इसलिए करें कि शायद हुई तो ये शायद वाला है खोपड़ी है जब एक खोपड़ी वाले इतना सोच सकते तो दस खोपड़ी वाला कितना सोचेगा पर श्री सीता जी ने इसको भी बहाना मान लिया कि चलो जैसे भी सही वैसे चरणों से जुड़ा है तो जो हमारे चरणों में आ गया उसका गुण दोष हम नहीं देखते उसका तो उद्धार करा ही देते हैं तो इसीलिए इसका कल्याण कैसे होगा श्री सीता जी ने कहा कि इसके कल्याण के लिए चाहे मैं कष्ट सह सहलूंगी शूलों के बीच में रह लूंगी लेकिन एक बात पक्की है अशोक वाटिका में शूल ही शूल और पुष्प वाटिका में फूल ही फूल लेकिन भगवान मुझे मेरे कारण अगर फूलों से भरी पुष्प वाटिका जनकपुर में आए तो मेरे कारण शूलों से भरी अशोक वाटिका लंका में भी आएंगे और उनका कि उद्धार होगा और यह रहस्य भगवान श्री सीता जी के कारण आए सिंधु पार सेना सब आए आ आ अब तो आद्र संचरण हो गया पुल बन गया लंका में प्रवेश हो गया अब सब बैठे युद्ध तो शुरू हो पर इसके पहले कुछ और भी करना चाहिए क्या व्ययो से सलाह लेनी चाहिए जामवंत मंत्री अति बूढ़ा जामवंत जी अत्यंत वृद्ध है भगवान उनका सम्मान करते हैं वह का सम्मान अनुभव का सम्मान है अपने से बड़ों का सम्मान करने से अनुभव की संपदा प्राप्त होती है वृद्ध के जीवन में होश होता है जोश भले ही ना हो एक कवि अत्यंत वृद्ध हुए देह त्याग का क्षण आया उनकी आंखों में आंसू आ गए किसी ने कहा कि आपने तो इतनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं और समाज को बड़ा समृद्ध साहित्य दिया है और आपकी आंखों में आंसू क्यों उस कवि ने यही उत्तर दिया कि जब हाथ चलते थे तो लिखना नहीं आता था अब लिखना आया है तो हाथों ने चलना बंद कर दिया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया उस वक्त वक्त निकला जब वक्त तंग आया मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया इसलिए वृद्ध से सीख है भगवान बराबर जामवंत जी से पूछते आप बताओ जामवंत जी से पूछा और सब एकत्रित हुए सर्व सम्मति से सलाह और निर्णय यही हुआ दूत पठाइ बाली कुमार एक बार दूत और भेजा जाए पहली बार दूत बनकर श्री हनुमान जी आये राम दूत में मातू जान की और भगवान श्री राम जी के दूत बनकर हनुमान जी गए रावण से भी यही कहा जा के बल लवलेश दूत में जाकर हरि अच्छा अब अंगद जी को भेजा जा रहा है दूत है बाली कुमार पहली बात यह कि दो बार दूत भेजने की क्या आवश्यकता और, और फिर बदल बदल के दूत भेजे गए इसमें कुछ विशेष संदेश है समर विजय रघुवीर के चरित्र जिस नहीं सुजा और मानो भगवान भारतवर्ष का स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं भारत का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं दो दूत भेजने का अर्थ क्या हम विनम्र रहे पर हम कायर नहीं हैं। वेदांत तो हमारा स्वाभिमान वेदांत तो हमारा स्वाभिमान शिष्टता हमारी सीता है हर रोज हमारा रामायण हर श्वास हमारी गीता है लेकिन जब तक होती है शांति हृदय में तब तक हम होते हैं केवल भारत और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है हो जाते हमी हम ही महाभारत हम विनम्र रहे कायर नहीं है अच्छा इसीलिए भारत का आदर्श दो से जुड़ा है आप देखें भारत में शास्त्र की महिमा है भारत में शास्त्र की महिमा है लेकिन शास्त्र के साथ साथ शास्त्र की भी महिमा है हमारे एक संत थे वो बड़ा सुंदर संकेत करते थे कि शास्त्र लिखो तो ऐसा शाह बना के फिर दो डंडे लगाते फिर रा आधा सा फिर त्रा तब शास्त्र तो पहले तो शास्त्र से ही समझाते और कोई शास्त्र से न समझे तो शाह से एक डंडा बाहर निकल आता है तब वो शास्त्र हो जाता है और इसीलिए एक संत बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि सतयुग में सतयुग पंडा का युग था सद असद विवेचनी बुद्धि पंडा ऐसे कहा गया जो ऐसी बुद्धि हो जो सद असद का विवेचन करके जीवन को व्यवस्थित रख सके ऐसी बुद्धि पंडा तो सतयुग पंडा का युग और त्रेता और द्वापर डंडा का युग राम जी ने धनुष्वाण उठाया रावण के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा गांडी धनुष उठा तो सतयुग पंडा का युग त्रेता और द्वापर डंडा का युग कलयुग वो कहते थे न पंडा का युग न डंडा का युग फिर प्रोपोगंडा का युग इसको युगो शास्त्र इसीलिए हमारे यहां दो की बड़ी महिमा है साधु की और सिपाही की साधु की और सिपाही की दोनों की महिमा है आप सिपाही को भी कम न समझें, क्योंकि दो चीजें हैं जीवन में एक होती है आस्था और एक होती है व्यवस्था साधु हमारे मन में आस्था की स्थापना करते हैं साधु के कारण हृदय में साधु के कारण समाज में आस्था आती है और सिपाही और के कारण समाज में व्यवस्था रहती है इसलिए आस्था व्यवस्था दोनों चाहिए साधु और सिपाही दोनों चाहिए और इसीलिए हनुमान जी को लंका भेजा ये साधु और अंगद जी को अब भेजा जा रहा यह सिपाही हैं और मानो भगवान राम ने कहा कि रावण अभी तक तूने भारत की साधुता देखी है अब भारत का शौर्य अच्छा हनुमान जी को पहले भेजा अंगज जी को बाद बाद में पहले साधु था और साधुता से कोई न समझे तो सूरता पहले शास्त्र शास्त्र से न समझे तो शास्त्र और साधु से समझ जाए तो ठीक ना समझे तो सिपाही यह क्रम है हनुमान जी से हनुमान जी साधु इसीलिए सिपाही को भेजा दूत पठाइए तो बाली कुमार अंगद जी, अंग जी अंग को भेजो। अच्छा और आप देखो, देखो अंगद जी के हनुमान जी के ढंग में अंतर है साधु कौन जो सब सहले सबकी सहले साधु खोद खाद धरती सहे ट बन बनरा कुटिल वचन साधु सहे सबसे सह बूंद अघात कैसे कल के बचन संत सहज वासियों ने क्या व्यवहार किया कौतुक कहा आए पुरवासी बहु पुर। लंकापुर वास ने लात भी मारी और बात की चोट भी मारी मारही चरण कर बहु हास हनुमान जी सह गए संत प्रभु कारज उन्होंने कहा कोई चाहे गाली दे चाहे लात मारे मोह नकज बांधे लाजा कीन निज प्रभु अच्छा देखो भैया एक बात मैं आपसे कहूं हनुमान जी ने लात भी सहन कर ली और बात भी सहन कर ली संत हैं भगवान का कार्य करना है चाहे कोई कुछ करे कहता है, कहता है। लेकिन अंगद जी गए श्री तुलसीदास जी महाराज वहां भी पुर शब्द का ही प्रयोग करते कौतुक कहां आए पुरवासी मारें चरण करें बहु हाँसी श्री हनुमान जी के लिए और अंगद जी के लिए पुर पैठक रावण कर बेटा अब बंदर तो सब एक जैसे दिखते ही अंगद जी गए तो लंका भर में जोर मच गया आवा कभी लंका जही जा वही बंदर आ गया जिसने लंका जला वही तो रावण के बेटे ने अंगद जी को लात उठाई लात उठाई मार नहीं पाई भेंटाते ही अंगद का लात उठाई और अंगद जी ने वही लात पकड़ ली दोनों हाथ से गही पद पटके भूमि भमाई संकेत उस चक्कर में मत रहना ये चक्कर दूसरा है वो भारत की साधुता थी ये भारत की शोरता है तेई अंगद का लात उठाई गहे पद पटके वो भूमि भमाई अब रात पकड़ के जो है घुमा के नीचे पटका नीचे पटकते ही ऊपर गया अब लोग समझ गए कि ये वो बंदर नहीं है ये वो नहीं कि दूसरे मुझे लगता है कि साधु कैसा जो सहन न करे और सिपाही कैसा जो देश का अपमान सहन कर ले सबकी अलग अलग व्यवस्था शास्त्र की अलग शैली है शस्त्र की अलग शैली है इसलिए हमारे यहां अगर शास्त्र की महिमा है तो हमारे जितने अवतार हैं जितने भगवान हैं कोई बिना शास्त्र के नहीं राम जी धनुष्मान शंकर जी त्रशूल विष्णु भगवान सुदर्शन संक आप देख कोई बिना शस्त्र के नहीं बलराम जी को कोई शस्त्र नहीं मिला तो हल मूसल हल से फसाया मूसल से साफ हनुमान जी की गदा इसका अर्थ यह है यह भारत का अखंड रूप शास्त, है शास्त्र शस्त्र साधुता और शौर्य अब हनुमान जी की तो हंसी उड़ा रहे थे और अंगद जी को अंगद जी रास्ता भी पूछ भी नहीं रहे तो भी वो घबरा कर बिना पूछे मग ही दिखाई बिना पूछे इधर से किसी ने कहा जब वो रास्ता नहीं पूछ रहे तो बता क्यों रहे हो बोले हम तो इसलिए बता रहे कि यहां से तो जाए अपन तो बचे जो हो तो रास्ता किधर का बता रहे हो रावण के दरबार कहीं बता देते क्यों? क्यों? कहा क्यों बोले इसलिए संकेत यह है कि हम तो समझ गए हमें तो जो पहले आए थे वो ही समझा गए वो नहीं समझ रहा है दस खोपड़ी वाला तो वहीं जाओ उधर ही बिन पूछे मग दे और रावण के दरबार में अंग जी का प्रवेश उठे सभा सदानी पीता प्रवेश किया तो रावण के दरवाजे उठकर खड़े भाव से नहीं भय से इनमें भाव का संस्कार तो है नहीं ये भय से ही मानते उठे सभा कांप का रहे थे बिचारे अंगद जी की तरफ देखकर लेकिन रावण को बड़ा क्रोध आया बैठ जा अब करें क्या अंगज जी की तरफ देखें तो खड़े हो जाएं और रावण की तरफ देखें तो बैठ जाएं। अब न बैठ पाए न खड़े हो पाए रावण से जुड़े रहने वाले कभी सुख से न बैठ पाते ना खड़े हो पाते सपने जग में आराम नहीं आराम तो राम के पाए अब रावण ने सोचा कि ये इसका स्वागत कर रहे हैं तो हमें इसी को डांट देना चाहिए ताकि ये भी समझ लें कि हम श्रेष्ठ हैं रावण तुरंत बोला कहलंकेश कवंत किसा ये रावण की शैली है आज तक किसी से अच्छी तरह तो बोला ही नहीं क्यों रे तू कौन है हनुमान जी से भी ऐसे ही बोला था कह लंकेश कवनते ते कीसा यह हनुमान जी से कहा था और बोले बोलता ही गया कह लंकेश कवनते ते कीसा कहीं के बलबन घालिस कीसा मार सिर चर के अपराधा कौश तो प्राण कई बाधा की दो श्रवण सुनिश्न सुन सुन मोही देखो संग सट तो ही बोलते गया और हनुमान जी कुछ नहीं बोले सब सुनते गए किसी ने कहा बोलते क्यों नहीं जवाब क्यों नहीं देते अब हनुमान जी बोले अब एक मोह वाला हो तो जवाब दें अब जो दस तरह की बात करें उसे क्या जवाब दें दसवें वाला पहले से बोल ही लेने ले दो सहन कर गए अच्छा साधुओं की यही सोच होती एक बार क्या हुआ बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं बीरबल बोले हुजूर हम काफी हैं उन्हें को परेशान करते हैं नहीं, नहीं जिस वृक्ष में ऐसा फूल लगा उस वृक्ष को मूल को भी देखना चाहिए बीरबल ने पिताजी से कहा कि बादशाह के सामने आपको चलना बेचारे सरल आदमी इतने बड़े बादशाह के सामने कैसे जाएंगे हमें तो बड़ा डर लगता है कुछ बोलेंगे कुछ निकलेगा और कुछ गलती हो गई तो और बहुत मुश्किल बीरबल ने कहा आप डरो नहीं हम संग रहेंगे तो हम बोलने में तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है तो बोल कहा कि आप कुछ बोलना ही नहीं बोलेंगे नहीं तो और नाराज हो जाएगा हम तो हैं आप चलो बोलना नहीं बस ले गए बीरबल अपने पिताजी को बादशाह ने कहा कहिए खैरियत है अब वो तो घर से ही पढ़ के आए थी चुप कोई जवाब ही ना दे।, ना दे क्या बात है तबीयत खराब है क्या कोई जवाब किसी से कोई झगड़ा हो गया है कोई बीमारी है वो बोले बोले तो बादशाह खींच गया और खींच कर व्यंग करते हुए बीरबल को देखकर बोला बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं यही करें। है। श्री कबीर बाबा कहे हैं ज्ञानी का मैं गुरु हूं अज्ञानी का चेला अब लगती तो उल्टी बात है ज्ञानी का मैं गुरु हूँ अज्ञानी का चेला पर उनका संकेत है कोई समझदार मिले तो गुरु बन के समझा दो और ना समझ मिले तो उसकी चिलई को तुम जो कह रहे हो ठीक है कौन विवाद में पड़े साधुओं की ऐसी उदासीन हो रही है खलपरी की नहीं अरे बोलने दो तो जो बोल रहा है बोला पर को। इसी को बोल लेने नहीं तो। किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करे चुप रहो क्या एक पक्ष है और ये बहुत बंदनीय पक्ष है स्तुत पक्ष है लेकिन यही नहीं है दूसरा पक्ष भी चाहिए मैंने सुना है एक महात्मा जा रहे थे अपने रास्ते सीताराम सीताराम करते हुए वैष्णव संत अपनी मस्ती से चले जा रहे दोपहरी का समय उनको लगा कि विश्राम करने तो सड़क किनारे कुछ दूर पर एक वट वृक्ष था तो उधर जाने लगे उसकी छाया में जाएंगे तब तक तो एक गांव का आदमी बोला अरे बाबा बाबा प्रणाम उधर मत जाना उधर मत जाना क्यों आप और कहीं विश्राम कर ले वो, वो छायादार अच्छा वृक्ष दिख रहा अरे महाराज वहां सांप रहता है बड़ा भयंकर सांप है बहुतों को तो काट चुका है कई मर गए उसके नीचे आप मत बिल्कुल मत जाना वहां विश्राम मत करना सांप रहता है महात्मा तो महात्मा है कहने लगे चलो उसको भी समझाएंगे साधुओं की तो सब पे करुणा सांप भी हो तो भी और संत जैसे ही पहुंचे तो कहानी कहती है कि सांप दौड़ा बड़ी तेजी से फुपकारते संत की ओर दौड़ा संत ने कार्य रुम जा वैसे ही इस योनि में पड़ा है क्रोध मत कर संत ने उपदेश दिया और भगवान की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है संत ने समझाया सांप समझ सांप समझ, एक सज्जन हमसे कहने लगे आप भी क्या क्या बातें करते हो सांप समझ गया क्यों समझ गया सांप तो हम कह इसलिए समझ गया क्योंकि वो आदमी नहीं था आदमी होता तो नहीं समझता सांप भी समझ जाते समझ गया महात्मा ने कहा दया भाव रखो वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई आई जाने दे भगवान का भक्त हो जाए ऐसे किसी को मत सताना आज की बात अहिंसा परमो धर्म किसी को मत सताना सांप ने बात मान ली महात्मा जी ने गांव वालों से तो बोला क्या अब कोई डर नहीं आराम से आया जाया करो अब वो शिष्य हो गया हमारा अब वो संत स्वभाव वाला हो गया अब कोई खतरा नहीं आ महात्मा जी तो चले गए अब गांव वाले आए पहले तो बच्चे आए सो बच्चों ने दूर से देखा कि वही सांप है जो फुपकारते हुए दौड़ता था सो एक ने दूर से उसे पत्थर मारा सांप कुछ नहीं बोला बेचारा साधु हो गया था, तो नजदीक चला गया उसने उसकी पूंछ पे पांव रख दिया सांप फिर भी कुछ नहीं बोला दूसरे ने फन पर तो भी कुछ नहीं बोला लड़के बोले अब तो मजा आए सब लड़के क्या करे उसकी पूछ पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाए फिर पटक बट वृक्ष की बड़ी बड़ी डालियां उन पर रस्सी की तरह डालने झूला अब झूले लोग तमाशा देखें। पांच दिन में ही जो दुर्दशा हुई उसकी सवेरे से झूला झूले भोजन करके आए फिर उसको झूला झूले और ऐसे पटक दें। अब वो गुरुजी की याद गया वो करे क्या पांच सात दिन बाद महात्मा जी लौटे के चेले से मिलते चले आए तो बहुत गये चेला कहाँ गया अब दिखे नहीं देखा तो बिल्कुल मरना सन्न दशा जर जर काया गया जगह गुरु जी को बड़ा दुख हुआ बोले बेटा तुम्हारी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है सांप बोला गुरु जी क्षमा करना कुसंग से नहीं सत्संग से हुई है आपने कहा था कि किसी से मत बोलना अहिंसा पर मत वही पालन करना गुरुजी बोले तुमने उपदेश का अर्थ ही नहीं समझा यह एकांगी पक्ष है एक पंख से कोई पक्षी नहीं उड़ता अरे हमने यह कहा था कि दूसरे को मत सताना पर इसका यह अर्थ थोड़ी कि अपनी रक्षा भी ना करना अपनी तो रक्षा करनी चाहिए दूसरे को मत मिटाओ पर अपने को भी तो मत मिटने दो तो क्या करें का हमने काटने के लिए मना किया था फुफकारने के लिए थोड़ा ही मना किया था बोले तो आज्ञा है बोले पहले ही थी बोला वहां नहीं दो दूसरे दिन बच्चे आए झूला झूलेंगे झूला और सांप ने जो फुफकार लगाई सब इसका अर्थ क्या है? काटे तो नहीं पर फुफकारना तो न छोड़े आस्था में तो रहे पर व्यवस्था का व्यवस्था की उपेक्षा न करे व्यवस्था की अवहेलना न करे साधुता का सम्मान तो करे पर शूरता की भी आवश्यकता है भारत का आदर्श है आस्था और व्यवस्था इसीलिए भारत के संरक्षक हैं संत और रक्षक हैं सिपाही इसलिए भारत संरक्षक के रूप में संत है रक्षक गे गे के रूप गे गे में सिपाही तर.. है और इसीलिए संरक्षक के, के कारण ही आस्था मिलती है रक्षक के कारण अवस्था मिलती है और इसीलिए अंगद जी हनुमान जी की तरह साधु नहीं है सिपाही हाँ यह बात अलग है कि साधु सिपाही नहीं हो सकता सिपाही साधु नहीं हो सकता भाला लिए खड़े हुए सिपाही से कहो कि तुम छह घंटे भाला लिए खड़े रहते हो ड्यूटी में तो माला ही घुमा लो आध घंटा तो वो कहेगा कि भैया ड्यूटी चाहिए एक घंटा और बढ़ा दे हम भाला लिए तो रह सकते हैं हमसे भाला चल सकते माला नहीं चल सकती और किसी संत से कहो कि दिन भर माला चलाते हो दो घंटे भाला लेके खड़े हो जाओ तो कहेगा कि एक आध घंटा और ज्यादा जप लेंगे माला पर हमसे भाला ये तो ठीक है लेकिन चाहिए दोनों और इसी अवध में दोनों की आवश्यकता प्रतीत हुई माला की भी और भाला, भाला की भी लेकिन ऐसे कोई अपवाद होते हैं जैसे श्री भरत जी भरत, भरत जी, भाला जी, भाला जी, जी माला ही चला रहे थे पुलक गात ही रघुवीरू नाम जी जब लोचन नीरू माला चल रही थी लेकिन जब श्री हनुमान जी को पर्वत लेकर आते हुए देखा तो माला रख दी धनुषाण उठा लिया किसी ने कहा माला चला रहे थे ये शस्त्र क्यों उठा लिया हनुमान जी महाराज को देखकर भ्रम हुआ था भरत जी सिपाही भी हैं और भरत जी साधु भी हैं। अच्छा माला तो चला रहे थे अच्छा दिख भी रहा था कोई तो चलाओ तुम माला कहा कि अयोध्या पर ही संकट दिखाई दे रहा था ये कोई पहाड़ ही न गिरा दे और जब अयोध्या ही नहीं रहेगी तो माला कहाँ चलेगी तो वैसे तो माला चले पर अयोध्या पर ही संकट आ जाए तो भाला लेकर खड़ा हो जाना चाहिए तब तो, चलाना चाहिए। और तो चलाया लेकिन भरत जी से कहा बिना फल का बाण चला रहे हो भरत जी बोले इसलिए ताकि लोग देख ले है और फल भगवान के हाथ में है यह आदर्श है साधुता का और रावण बोलता रहा और हनुमान जी सह गए और अंगज जी रावण ने समझा वैसे ही है तो क्या बोला अच्छा पहली बार जब रावण बोला तो इसके बोलने में जो पंक्ति इसने कही न रकार है न मकार है कह लंकेश कवनते कीशा, के के बल बन घालीसा न रकार मकार हनुमान जी ने कहा तुम कितनी बढ़िया बोलो पर राम नाम बिन गिरा न तो ने अभिमान के कारण स्वीकृति तो नहीं दी कि हमने बात मानी पर मन से मान लिया अब की बार कोई आएगा तो हम भाषा बदल देंगे तो पहले तो कह रहा था कह लंकेश कवन ते कीसा अब अंगद जी को देखा तो बदल दिया क्या बोला कह लंकेश कवन बंदर कम से कम रकार तो आवे कह लंकेश कवनते ते अंगद जी बोले समझ गए आधा पाठ हनुमान जी पढ़ा गए आधा हम पढ़ाए देते रकार उनसे पढ़ तो मकार हमसे पढ़ ली कह लंकेश कवनते ते और अंगद जी तुरंत मकार बोले मैं रघुवीर दूत दस कंधर और एक बात यह भी कि रावण चुप नहीं हो रहा था हनुमान जी सब सुन रहे थे बोलने नहीं दे हनुमान जी को और अंगज जी ने रावण को नहीं बोलने नहीं दिया इतने ही पूछ पाया कहकेश कवन ते बंदर अंगद अंगदी तुरंत बोले मैं रघुवीर दूत दस कंधर सब अपराध छमु तोरा तो दसन गह उतर कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी सादर जनक सुतई कर आगे ये विध चलो सकल भय त्यागे प्रणत पाल रघुवंश मनि त्राह त्राह अब मोई आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो रावण भी समझ गया कि ये वो बंदर नहीं है रावण दस सवाल पूछता है तो हनुमान जी एक जवाब देते हैं और यहाँ तो आधा सवाल पूछा और अंगद जी ने बीस जवाब दिए रावण ने इतने पूछा है, तो बंदर कौन है और अंगज जी तुरंत बोले अजय एक बात और भी क्या क्या, -क्या देखो ये कथा के बड़े सुंदर मर्म है साधुता क्या गाली देने दे वाले का भी कोई वंदन और अभिनंदन करे करेरा गाली देने वाले भाले का, भाले का भी कोई वंदन करे तो साधुता जो तू को कांटा बो में ता फूल रावण हनुमान जी से कहता है देखो अति असंख्य सठ तो ही सठ अधम लाग अध परम प्रिय स्वामी वो सठ कहे अधम कहे खल कहे और हनुमान जी प्रभु स्वामी जैसे संबोधन दे किसी ने कहा ऐसा क्यों जिसके पास जो होगा वही तो देगा हनुमान जी से किसी ने कहा ये नहीं बदलता तो हनुमान जी बोले जब ये नहीं बदलता तो हम कैसे बदल जाएं दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता साधु साधुता नहीं छोड़ता